सदा चित्त ज्यादाश चित्रवृत्त प्रभु पुरुष परिणामी तो इसमें क्या कहना चाहिए वृत्तियाँ हमेशा ही होनी है क्योंकि पुरुष जब उसको तो जानता है इसमें उसको हमेशा ही होनी चाहिए ऐसा होनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि चित्त चित्रवृत्तियाँ सदा होती हैं सदा जहादाश चित्रवृत्तियाँ चित्रवृत्तियाँ हमेशा जात होती है पुरुष का है तो चित्रवृत्तियाँ जब जब होती हैं के द्वारा चित्त वृत्तियां सदा ज्ञान होती है इसका यह अर्थ नहीं है कि चित्त वृत्तियां सदा होती हैं। कुछ अपवाद को छोड़ करके वृत्तियां होती ही है समाधि तो लेकिन जब जब बोलती है जब भी जानता है उसे जीव ही जानता है और कोई जानता है। और जीवित भी जानता जब जानता है वो चित्त की स्थिति को ही जानता है चित्र की वृत्तियों को ही जानता उसका वो सदा जात रहती है लेकिन चित्त संसार के अलग अलग विषयों को जानता है अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क होता है अलग अलग व्यक्तियां भी अलग अलग विषयों से संपर्क होती है संयुक्त होती है तो वो जन्म भिन्न भिन्न होते रहते हैं कभी किसी को जाना कभी दूसरे को जानने लगा तो वो छूट गया तो विषय मन के चित्त के ज्यादा जात रहते कभी जात होते कभी अजात होते चित्त की वृत्तियां तो सदा जात रहती है नहीं तो तो तो तो तो तो तो जा सकता क्योंकि पुरुष अपरिणामी है सदा देखता रहता है में एक तो में एक का करना होना कभी इसको है हमेशा चित्त को ही है एक इस दृष्टि से वो परिणामी अपना लक्ष्य उसका वो एक ही बना हुआ और स्वयं के रूप में भी अगर अपरिणामी है आपका और चित्त है वो परिणामी की ये मिठाई तो तो फिर दूसरे को देखेगा मेरे अनु प्रतिकूजा से सब चक्कर लगाता रहे जब हमें कृत्रिम रेशे वाले बस्तर टेरेटिन है इत्यादि जो कृत्रिम रेशे नाइनोन है वो किसी की चमड़ी को अनुकूल नहीं आते उसको हानि होती है उसमें उसको सूती नहीं चाहिए अब वो दुकान पर देखने का 150 पचास तरह के कपड़े हैं अब उसको एक दिन ये पता लग जाएगी नहीं ये तो सारे टेरिल हैं ये तो सारे हैं बस एक बार पता लग गया अब वो उधर नहीं चाहेगा उधर तो नहीं सीखे निर्णय करने अगर वो ना बताया जाए कि किससे बने हुए हैं तो वो इसको देखेगा दूसरे को देखेगा तीसरे को देखेगा और तो उसी ने समय लगाता रहेगा पानी उठाता रहेगा फिर सीखता रहेगा फिर चोरता रहेगा तो मूल चीज का जो हमें पता लग जाता है कि ये त्रिगुणात्मक हैं, और त्रिगुणों को उसने हे पक्ष में रख दिया है गुण वैतृष्ठ ने उसको बोला है तो जो जो त्रिगुणात्मक चीजें सब वैसे ही लगा ले बहुत आसान दूध तो दूध से एक व्यापक दृष्टि से हमें सामान्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है वो हमारे विहित का है ये सारी रुपए उसी के ही रूप बदले बन बन बन सकते हैं। तो तो तो वो कि, किस तरह से से कि ये ये हुआ तो ये हुआ अहंकार गया, गई। फिर उसी हमने परमाणु बना दिया। तो, कॉम्बिनेशन कैसे लिखा नहीं है सामान्य रूप से वर्णन मिलता है तो किस तरह से हुए जैसे आप पूछना चाहते हो की परख न देखा हो गणनाएं की गई हो ऐसा तो है उपलब्ध नहीं है ज्यादा से ज्यादा समाधि में मिल जाएगा और आपका जो कहना है कि तीन चीजें हैं तो के नौ ही संयोग बन सकते हैं नौ ही कॉम्बिनेशन हो सकते ये ठीक बात नहीं है तीन के नौ ही बनेंगे तीन के नौ कैसे मदद बना रहे ये एक एक दो तीन एक दो एक तीन दो तीन हो, एक हो गया। एक एक जो तीन है इसमें कितने बनेंगे तीन आगे पीछे करके कि एक दो तीन एक तीन दो तीन दो चार की तरह भी कर लीजिए और जो होता है पूरा जो जितने हम कहते है। कर तो जो जितनी ही कोई भी बटन दबाएंगे उसकी अपनी संख्या होगी वो शून्य और एक के संयोग से कितनी लिखते हैं क का, का बटन दबाते हैं या का बटन दबाते हैं तो उसका अपना जो कोर्ट पहले से निर्धारित कर रखे के बारे इतने शून्य इतना एक और वो आगे पीछे करके पूरी भाषा कंप्यूटर की जिसमें सारा लिखा बता आ गई सारी दुनिया आ गई सारे चित्र आ गए सारी वीडियो आ गई कुछ भी ग्राफिक, सब कुछ एक दो के ऊपर निर्भर केवल दो के ऊपर उन्हीं के से। तो ये नहीं कह सकते कि तीन है उसके केवल नौ ही कॉम्बिनेशन बनेंगे फिर ये ऐसे किसी एसे -एसे कैसे कैसे कॉम्बिनेशन पीछे अंदर क्या हुए तरतम भेद से दोनों नहीं जान सकते लेकिन दो में अनंत संभावनाएं दिखेंगे आप उसकी सीमा कुछ सकते कंप्यूटर में कितनी चीजें कितनी ध्वनिया कितने अक्षर और एक अक्षर भी कितनी तरह से लिखा जा रहा है छोटा बड़ा इधर उधर डिजाइन इतने रंग रूप बदलते हुए एक एक शब्द के लिए कितनी भिन्नताए है अनंत शब्द कह सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अनंत शून्य और एक से क्योंकि संख्या बढ़ती चली जाएगी सौ बार जीरो सौ बार एक और आगे पीछे होते आ गया और इसको कितनी तरह से उसमें बहुत तरह से एक एक को आगे पीछे करके कर बदल बदल करके तो वाला शून्य और एक डिजिटल सारा दो पे निर्भर है कल्पना अनंत दिखाई वो का कॉम्बिनेशन है लेकिन विशेषता उसमें केवल हमें और ये दो चीजें पता लग रही है कंप्यूटर में और इसमें क्या दो ही चीजें बता रखती है स्पर्श का को कोई बोध नहीं होता है गंध का कोई बोध नहीं होता है और रस का भी कोई बोध नहीं होता है लेकिन यह जो सृष्टि उन सबका भी बोध हो जाता है इसी में से गंध भी आ जाती है इसी में रस भी आ जाता है इसी का स्पर्श भी हो जाता है तीन तो बोध है अंतता को लाने के लिए कॉम्पिनेशन तो कुछ भी नहीं आपके पास में अगर तीन ही टुकड़े रखे गए हो केवल तीन टुकड़े संख्या है? परिणाम पृथ्वी गौरव पृथ्वी अलग पड़ा हुआ है तो इससे और तो ये अलग है। इस पृथ्वी में पृथ्वी के पर क्या सकते हैं तो कई बार पृथ्वी कहते हैं और उस पूरी पृथ्वी को लेते हैं बोले यह पृथ्वी महाभूत है तो उनके अनेक तत्वों से मिल बना हुआ पृथ्वी तत्व की प्रधानता है इसमें पृथ्वी पृथ्वी है, लेकिन नहीं है ये दोनों जगह एक पृथ्वी का परमाणु और एक पृथ्वी चीजें बताई कुछ और अच्छा इसी सूत्र परिणाम श्रद्धा मूर्ति समाना चांदियाना जिसमें का और मूर्ति समान जातियां है जिसमें तो मूर्तियों का की समानता है मूर्ति मनता तो पृथ्वी के अंतर्गत मानी जाती है और बाकी के अंदर नीचे स्नेह औष्ण प्राणा और बहुकाश का ता ये अलग अलग प्रकार खासतौर से पृथ्वी के लिए कहा है तो और जो मूर्ति समान जाती है यानी जिसमें मूर्ति तत्व सघनता रूप ये सब में समान है ऐसे गुण तक मूर्ति समान जाती है शब्दी नाम एका परिणाम है तो शब्दादियों में शब्दी तन मात्राओ में शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा आदि से जो मूर्ति की दृष्टि से समान कर है उनका सब का एक परिणाम वो तर्मात्र यानी गंध ते जो मूर्ति के समानी जाती है जिसमें को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है तो शब्दादी का मेल भी उसमें रहेगा, लेकिन मुख्यतः उसमें गंध तर्मात्रा की रहेगी और उससे जो चीजें बनेगी तो पृथ्वी परमाणु है इसका एक सबका एक ही परिणाम सबके मिलने से एक चीज बनेगी पृथ्वी या परमाणु ये महाभूत तर्मात्राओं से जो महाभूत बने उसमें यहाँ पर जो मूर्ति समाना जाति शब्दा देना कह रहे हैं कि मूर्ति समान जाति वाले जो शब्द हैं जो उसी जाति के ही इस चीज को लगाने के लिए या ये पाँचों मिले हुए पृथ्वी परमाणु में रहते हैं पांचों से मिलकर के बनते हैं ये तो ठीक है उसमें अलग अलग भी बनते हैं और सब मिलकर के बनते पृथ्वी का परमाणु जो मिला पृथ्वी मांगो उसमें शब्द तर्मात्रा भी रहेगी परश रत्मा सब तर्मात्रा उसका ये कुछ भी रखते के परमाणु में पचास प्रतिशत और बाकी के जो उनका बाकी के ५० व्याख्या करते हैं कितना होगा ये एक शास्त्रों में तो कहीं दिखावा नहीं है परिकल्पना करते हैं लेकिन वो भुल मिल करके हो क्या का का स्वरूप है? इसमें जो जो जो से बहुत बहुत सारे बहुत सारे कई तरह के हो सकते हैं जिसके जो भी उसमें से को उसमें कोई एक चला गया तो जो उस समय तक बाकी जो होने थे बिना वर्तमान में आके अधिक में चले जाएंगे अतीत चले हैं। वो जो होंगे तो उनका समय आएगा तब तो वो अनागत से वर्तमान में आएंगे और वर्तमान से फिर वो अतीत में जाएंगे उदाहरण तरह को दाल की बात की है विषय पर बहुत देर चुने आप समस्या जानना को बोलो क्या चीज समझ में नहीं आ रही वो वो आपको तो पैसा उतारता है जैसे विधा जैसे कि पिन है जैसे कि पिन है मिट्टी का पिन तो उससे ढाल बन सकता है या अंडे भी हाँ। तो उनका हाँ। तो बन सकता है हमने ढाल बना दिया हां तो जो बाकी दुपन से तो बनिस आदि तरह बनेगे चूर्ण बन जाएगा फिर मिट्टी बनेगी फिर तो हम तात्काल तो देख रहे हैं कि कुछ और नहीं जाएगा अतीत भी कहेंगे पिंड है पिंड धर्म है अब उस समय में आप देख रहे हैं जिस समय पिंड है, तो है।, है तो जो घट है दीपक है सुगाही है कुछ भी जो भी बनाना है आपको वो सबके सब अनागत है या नहीं है विद्यमान है ना तो वो पिंड धर्म वर्तमान में आ गया तब तो भी उसके बाकी धर्म आना रूप तो में है आप उसको घट में देख रहे हो चलो घट बन गया तो पिंड घट करके घटा धर्म आ गया तो अब जो है सबोरा आदि वो अभी नहीं बन सकते ठीक है अभी नहीं बन सकते घट धर्म तो वहां पर है अब जब घट धर्म जाएगा फिर से चूर्ण बनेगा फिर वो स्वाभाविक मिट्टी पिंड रूप में जो बन चुका है वो ही अतीत होगा जो तो नहीं बना है वो अनागत के रूप में घट भी जो बन चुका है अब अत हो चुका है वो भी अनागत आगे फिर बना बन सकता है उसका अलग अलग बार बार बना से जाता मानी और इस सिद्धांत पक्ष में तो चित्त दीर्घ काल चलता रहेगा और उनके मत में क्षणिक है तो जब क्षणिक है वो उत्पन्न हुआ नष्ट हुआ तो हमें पीछे पीछे की बातें कैसे याद रह जाती है कैसे हमें पता लग जाता है जब चित्त बदल रहे हैं तो कैसे हमें पता लगता है ये उनको उत्तर देना आवश्यक है पहले ही एक चित्र था उसने कुछ देख लिया वो नष्ट हो गया दूसरा हो गया तो पहले वाले ने पहले का अनुभव क्या दूसरे ने दूसरे का तीसरे ने तीसरे का और उसके बाद में हजार लाख चित्र चुके हैं और अब वो जान जा रहा है तो दूसरे चित्र के द्वारा देखा हुआ तो अभी याद नहीं आना चाहिए था लेकिन आता तो है हमारे आत्मा को मानते नहीं है स्थिर चित्त को मानते नहीं है तो समाधान कैसे देंगे ये तो प्रत्यक्ष है कि हमें पिछली बातों का याद हो स्वरसूप चित्तम आता है तो उसमें है। वो वो एक समाधान देते हैं, है स्यान्मति। क्या है? कि है, क्या कि यानी नष्ट हुआ चित्त। चित्त चित दूसरा चित्त है, उसके द्वारा भिन्न चित्त के द्वारा एक चित्त था उसने कुछ जाना अब ये नष्ट हो रहा है इसको एक दूसरे चित्त जान लिया। इसका जितना था वो यहां पर आ गया, अब ये भी नया जान रहा है, पिछला भी ज्ञान है इसमें और अब ये नष्ट भी हो रहा है और नया चित्त बनकर के आ गया वो नया चित्त इस सारे के सारे की चीजों को अपने मैंने देखा जो ज्ञान है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा शिफ्ट होता जाएगा जैसे रिले दौड़ होती है एक ने डा दिया दो रते दो रते दूसरे उस डे को लेकर के फिर आगे बढ़ता है नहीं नहीं पहले ऐसे तो जो नए नए चित नया चित ऐसे अगला चित्त आता है तो पिछले पिछले, पिछले चित्त को जान लेने के कारण अगला अगला चित्त पिछले चित, पिछले वाले चित्त तो को जान लेता है इस तरह से ज्ञान हो जाएगा ऐसे कोई सोच सकता है तो सियानमती सुरस निरुद्धम चित्त अपने स्वरूप तष्ट हुआ चित्त चित्ता अपने तत्काल बाद आने वाले भिन्न चित्त के जाना जाता है होता है। जाने से तो ऐसा जो कहते हैं उनके ऊपर सूत्रकार अपने मंतव्य रख रहे हैं इक्कीसवा सूत्र है चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति चित्ता दृश्य पूर्व पक्षी वाली बात है कि एक चित्त का चितंतर का जब दृश्य हो जाता है पहला चित्त दूसरे चित्त का दृश्य हो जाता है।, मतलब है चित्त के द्वारा उनके मतलब देखिए अभी पहले चित्त के द्वारा संसार को जाना तो जाता है वह दृश्य नहीं है दृश्य तो वह वस्तु है बाहर की वो दृश्य है जो देखने योगे हम देखते चित्तों की दृष्टि से दृष्टा है क्योंकि तो तो जब वो चित्त पहले वाला चित्र नष्ट होने वाला हैत्काल बाद यह चित्र जब पहले वाले चित्र को जानना है तब ऐसी स्थिति में पहले वाला चित्त दूसरे वाले चित्त का दृश्य बन गया दृष्टा तो एक दूसरा चित्र है और दृश्य कौन गया पहले वाला तो चित्तांतर दृश्य, चित्तांतर के द्वारा दूसरे चित्त के द्वारा जब ये पहले वाला चित्त दृश्य बन जाता है ऐसा बन जाने पर अगर आप ऐसे समाधान कैसे कैसे तो बुद्धि बुद्ध की बुद्धि माननी पड़ेगी बुद्धि मतलब चित्त ही है चित्त से ही जाना? इस चित्त का भी एक दूसरा चित्त मानना पड़ेगा जिससे इसको जाना जा रहा है फिर इस चित्त का भी कोई दूसरा चित्त माना जाना वो, उसका वो, तो ये तो जब हम ये अनुभूति रखते हैं बचपन में अभी मैं ही जान रहा हूं कितने लंबे काल की चीजों का अनुभव करने मैं ही में ही जानने वाला हूँ बचपन में विद्यालय में जाता था खेलता था युवा हुआ वृद्ध हुआ, हुआ जो जो भी अपने जीवन की घटना है उसमें मैं जान रहा हूँ या मैं ये अनुभूति नहीं रहती कि पहले कोई और जान रहा था अभी मैं कुछ और जान रहा हूं अभी कुछ और जान रहा तो कोई ना कोई जाता तो है तो अगर आप एक बुद्धि से दूसरी बुद्धि एक चित्त को दूसरा चित्त जान रहा है तो आखिर जानने वाला कौन इस है इसका उत्तर क्या कुछ नहीं? अति प्रसिंग अनावस्था दोष आएगा उसका वो उसका वो उसका वही जान कौन रहा है ज्यादा कौन है यार कोई उत्तर नहीं आएगा पहला दोष तो ये है इसकी अंदर अति प्रसि और दूसरा दोष है स्मृति संघर्ष स्मृतियों का घुल मिल जाना स्मृति तो हो रही है लेकिन स्मृतियां कैसे घुल मिल जाएंगी वहां पर और कितनी तरह की स्मृति होगी उसको देखिए एक व्यक्ति एक चितने जाना अब तीन उदाहरण ले लेते ले हैं ले ले घट पट और मत दर्शनो में घट तो और पट घट और पट घट मतलब घड़ा पट मतलब कपड़ा तो दर्शनों में क्या चलता रहता है प्राय उदाहरणों में घट और पट घट और पट कारण कार्य सी कारण हो निमित्त कारण हो असंभि कारण घट में तो घटपट आता है है है? एक घट चित्त दूसरे को जान। इसके मन में क्या क्या, क्या, इस मन में में क्या क्या क्या क्या इस के आएगा? जाना। ठीक अभी हम शुरुआत तो कहीं से करेंगे पीछे कभी छोड़ दो में क्या क्या होगा इसको इस चित्त को खत्म जाना नहीं हो गया चला अब इस चित्त चित्त के अगला उसने उसने इसको भी जाना और उसने पट को भी जाना जाना और पट को तो पट को जाना, को जाना जाना कपड़े तो वो इसके मन में क्या बोल होगा पटम जाना पहले वाले में क्या बोलता घटम जाना नहीं और अब ये दूसरा वाला इसको पहले वाले को भी जान रहा है तो अब इसका क्या बोध होगा उसको घट रहे में को जानने वाले चित्त को जान वो ये तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि घट को थोड़ा जान रहा, को, थो जान रहा है। को तो पहले वाले चित्त ने जाना आई बात जानता है पहला चित्त कह रहा है उसकी अनुभूति है घटम जान रही में जान दूसरा वाला पट तो है अब दूसरा वाले ना पहले को भी तो जो जाना जो पर चित्री नहीं बहुत तो तो सारे होंगे घट जा को मैं जान रहा हूं इसका ज्ञान क्या क्या होगा एक तो होगा घट जा दूसरा होगा मठम जैन अब तीसरा तीसरा वाला क्या है? तीसरा नया जन्म क्या कर रहा है मटका, मकान का मठम जाना नहीं मैं मठ को मकान जा को, को जान रहा महल को जान मंदिर को जान भवन को जान एक तो यह हो गया भवन को जान और दूसरा इसको जान रहा है अच्छा ये पहले वाले चित्र को तो जान नहीं है तीसरा वाला वो तो उसके सनिधि में है इस निकल चाहिए वो तो दूसरे वाले को जान है अब दूसरे वाले का कौन से वाले दूसरे को जान रहे हो सुनो सुनो पहले पहले वाले चित्त जाती चित्तम जान खट को जाने वाले चित्त को जो जान रहे हो ऐसे चित्रो में जानो और साथ में पट जात्री चित्तम जो पट को भी जान रहे इसको में मैं अब कितनी चीजें याद रखनी हैं <laughs> केवल ये नहीं कि मैं घट को जानता हूँ जान रहा हूं ठीक है ये तो अभी तीन ही हुआ है <laughs> अब वहां पर ये चित्त तो क्षण क्षण में जाते रहेंगे आप सौ पे पहुंच जाओ घट जा चित्त तो उसी में स्मृति का संकट जैसा लगता है लेकिन हमें स्पष्टता रहती है हमें जान लो मैंने ये जाना मैंने ये जाना क्योंकि इसके साथ में चित्तांतर को भी जो जानने की बात जोड़ दी गई है और वो चित्त सारे एकेपार एक के बाद एक एक के बाद एक एक तो उनकी पहचान के लिए सबका अलग अलग तो अनुभव आना चाहिए उसमें उस एक छोटी सी बात को जानने के लिए इतना सारा बड़ा उसमें उसमें जाएगा और स्मृति का संकर्प होगा अब जब बार में वो कभी घट को देखेगा सौ चित्रपाद वाला घट को जानेगा ये वही घट है या नहीं है अभी तो हम सीधा कहते हैं इस घट को देखा जिसको मैं देख रहा हूँ इसी पहले भी इसी को देखा था आज भी इसी को मैं देख रहा हूँ कितना जटिल हो जाएगा और एक दिन पूरा चला तो करोड़ों अरबों आ जाएगा क्षण तो क्षण में हो रहा है क्षण ही कह और ऐसे वर्षो में आप कर लो वो शंकर ही संकर घोलमेल हो जाएगी पता ही नहीं, नहीं था। तो इस मान्यता में यह दोष भी आएगा तो दृश्य अति अति दोष आएगा, दोष आएगा, और इसमें इस सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है एक संस्कार क्रिया निर्वर्तक हो तो प्रतिक्रिय संस्कार भेदा बहु कल्पना है बहुत सारे संस्कारों की कल्पना का दोष आ जाने से, से संख्या का पांच एक सौ बीस पांचवे का एक सौ बीस सीधे सीधे नहीं जुड़ा हुआ है लेकिन वहां पर एक क्रिया को करने में एक संस्कार पूरा काम कर रहा है और इनकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक क्रिया को करने में कितने संस्कार काम करेंगे कितने चिंत क्या लग रहा तो एक क्रिया के लिए एक इतनी क्रियाएं है करते हैं और एक ही क्रिया में इतने सारे चित्त होंगे तो संस्कारों का कितना संस्कर्म है जाएगा बहुत अधिक देखिए अथ चित्तांतर गृह यदि अभियुगम से बोल रहा है सिद्धांति दुर्पक्ष अगर ऐसा मानता है कि चित्त यदि चित्ता गृहित हो तो उस पक्ष में क्या होगा बुद्धि बुद्धि के ने गृह बुद्धि बुद्धि, बुद्धि मतलब चित्त, चित्त का जो चित्र है चित्त को पहले चित्र वाला चलो एक चित्त दूसरे चित्त दूसरे से ग्रहीत हो रहा है तो ये दूसरा चित्त ऐसा अगर करेंगे इसमें तो अति प्रसंग कि आखिर उसके उसके तो है है जितने यहाँ पर बुद्धि की बुद्धियां हैं एक चित्र को जाने वाली दूसरी फिर उसको दूसरी उनके सबके जो अनुभव है स्मृति प्राप्त होती हर चित्त की अपनी अपनी अलग अलग स्मृति होगी और वो सब इकट्ठी होगी इसने वो वो वो देखा, वो देखा, उसने उसने सौ पचास व्यक्ति हो और उसको देख लिया बाद देखा देखा ध्यान संकल्प देखा ये सब यहां पर कोई झंझट नहीं अनुभूति में आता है कि अलग अलग अलग अलग स्मृतियों वाले स्मृति का संकर है। तो यावत तो बुद्धिस्तावत स्मृत प्राप्त होती एक स्मृति अनवधारण से आदृति और तत्संकर और उसका संकर होने से उन स्मृतियों का संकर होने से एक स्मृति का अनवधारण होगा एक स्मृति नहीं आएगी बहुत सारी स्मृतियां रहे एक स्मृति अनवधारण एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा जबकि अभी जो हम अनुभव करते हैं एक स्मृति का हमें निश्चय बुद्धि का प्रतिसंवेदी जो पुरुष है एक प्रति संवेदी शब्द आता है एक तो बुद्धि का संवेदी एक बुद्धि का प्रति संवेदी बुद्धि ने जैसा अनुभव किया वैसा ही वो करना प्रेम और प्रतिबिंब चित्र प्रति चाया, प्रति चाया। जैसा बुद्धि बुद्धि बुद्धि ने अनुभव किया प्रति की छायाशी कर अपलाप करने वाले खंडन करने वाले निषेध करने वाले वैनाशिकों के द्वारा वैनाशिक नष्ट हो जाता है उन मत वालों के द्वारा सर्वम एवं आकुल सब कुछ उन्होंने आकुल, आकुल कर कर कर दिया कर दिया दिया सब गड़बड़ अपनी उस बात को सिद्ध करने के लिए जो सारा खड़ा किया इसको ऐसे कर लेंगे इसमें ये कर लेंगे वो ऐसा जंजाल बना दिया सब कुछ आकुल कर दिया बेचैन कर दिया अस्त व्यस्त घटम सुव्यवस्थित स्पष्ट नहीं है इसलिए वो मत भोक्तृ स्वरूपम यथ त्वचन कल्पयंत न्याय न संगत और वो लोग भोक्ता के स्वरूप को यत्र त्वचन कल्पयन जहां कहीं भी कल्पित करते चलो इसको भोक्ता मान लेंगे इसको भोक्ता मान लेंगे भोक्ता तो है नहीं उनके मन में आत्मा भोक्ता है, है नहीं लेकिन जिस किसी को भी भोक्ता मान लेंगे ये चित्त है यही भोगने है दूसरा चित्त बोले वो भोगने वाला किसी को भी भोगने वाला मान लें जबकि व्यवस्था में जो भोगता है जो करता है वो भोगता है कृत कृत की की प्राप्ति नहीं नहीं होनी और की नहीं होनी चाहिए चाहिए और तो हानि वो तो जा चुका है उनके मतलब नष्ट हो चुका है तो जिस किसी को भी भोक्ता मान लेते हैं तो भोक्तृस्वरूप इन्हीं कुछ मानने वाले हैं जैसे होते हैं होते वो उनके की दृष्टि से कह तो रहे थे कि हाँ आत्मा है लेकिन परिकल्पना करके क्या करते हैं क्या परिकल्पना सत्व यानिप्य अन्य प्रति सब दधाती त्व वो सत्व तो कोई है यानी वो तत्व वो कोई चेतन तत्व तो है ये मानते हैं हुए अस्थिशा तत्व यह पंच स्कंधों को निक्षि करके छोड़ करके हटा करके अन्य प्रतिसंध पदाधिक अन्य पांच को ग्रहण कर देते इनकी मान्यता में पांच स्कंध माने जाते हैं नीचे इन्होंने टिप्पणी में भी दिए है रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कृत तो जिन पांच स्कंधों को यह निक्षि छोड़ करके जाता है ये पांच स्कंध अविद्या युक्त है हरिकार बंधन के कारण दुख के कारण क्लेश के कारण इनको तो छोड़ देता है और अन्य पांच स्कंधों को लेता है, वो अविद्या से युक्त नहीं है शुद्ध होती ऐसा कुछ माना जाता है तो अस्थि से सत्व या एकांत पंच स्कंधान निक्षिप प्रतिसंधा दिखी इसको विपरीत अल्प विरा में ले लीजिए अस्थि से लेकर के उनका मत है सब उक्तवा ऐसा क्या करके तथा थी थी। और फिर उसी करने लगते मान भी रहते हैं क्योंकि उसको माने माने उनके सारे स्थिर नहीं रह सकते तो उसको हटाना भी हैं चाहता तथा। विरागाय के इति एव तो ये जो दूसरे और इनके के वाले हैं स्कंधा महान निर्वेदाए के महान निर्वेद के लिए खिन्नता के लिए महान को वो खोल दिया विराग निर्वेद कहते हैं विराग को निर्मिन प्राप्त हो जाए और निर्विण्य को प्राप्त हो जाए खिन्न हो जाता है तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है तो ये विराग हो जाए किसने अनुत्पाद आगे फिर शरीर की उत्पन्न न हो और प्रशांत आये बिल्कुल शांति की स्थिति आ जाए उसके लिए गुरु और अति के गुरु के पास में ब्रह्मचर्य चरित में पालन तपस्या करूंगा ऐसा कह करके पालन वो, वो करते हैं तपस्या करते, करते हैं इतना होते हुए प्राप्ति के लिए जन्म के कन्दर से छूटने के लिए ऐसा कहते हुए भी कि मैं करूंगा चरित भी मतलब मैं करूंगा तो उसमें अपने को स्वीकार कर ही रहे ना वो मैं ऐसा करूंगा सत्वम एवं अपना फिर वो सत्व के मतलब आत्मा के सत्व को यानी अस्तित्व को ही फिर नहीं तपस्या वो होना भी तो चाहिए लेकिन उनका उसको भी निषेध कर देते क्यों आप गुरु के पास जाके जान प्राप्त कर रहे हो तपस्या कर रहे हो साधना कर रहे हो कोई आवश्यक नहीं है करते भी है और फिर आत्मा के तरफ को भी कर ये सांख्य स्वशब्दे नित्त लेकिन सांख्य अपने स्व जो प्रवाद हैं, हैं, हैं, दर्शन है, सिद्धांत है, क्या है पुरुषं स्वामिनं ना अपना अर्थ में शब्द से पुरुषम एवं स्वामीनम पुरुष जो स्वामी है मैं नहीं मैं. नहीं है। है जो नहीं, पुरुष को यानी स्वामी को स्वामी कैसा है, चित्त से ही है। पीछे देखी रहे हैं कि आत्मा वास्तव में चित्त का ही भोग करता है बाहर के विषयों का भोग नहीं करता है वो तो, तो परंपरा से उस तक पहुंच जाते हैं ज्ञान पहुंच जाते वास्तव में तो वह चित्त को ही देखता रहता है तो चित्त से भुगतान जो कि चित्त का भोगता है उसको उपाध है उसकी सिद्धि ख्य योग की दृष्टि से यानी वैरिक कर्षणों में भोक्ता ज्ञाता, चेतन आत्मा स्वीकार किया ये अन्य जो मत बताया ये चेतन भोक्ता को नहीं मानते वो चित्त के अंदर ही कुछ ना कुछ करके समाधान का प्रयास करते हैं। तो ये तो पीछे की बात कही उसमें ही पूछा जा रहा है कि कैसे कि अपने ज्ञान की अनुभूति यानी कैसे होती है उत्तर सूत्र में चित्रित संवेदना आत्मा।, आत्मा मन की मन में स्थित चीजों को कैसे जानता है क्या प्रक्रिया पर बताया तो कैसा है अप्रति संक्रमण एक निशी स्वीकार अप्रति संक्रम है, है। तदाकराप उस जैसा हो जाना उस बुद्धि या चित्त जैसा हो जाना हो जाने पर स्व-बुद्धि संवेदन उसको अपनी बुद्धि का यानी चित्त में ज्ञान जा जा है, है।, आत्मा। आत्मा है अप्रतिसंक्रमा है लेकिन ज्ञान उतरा हुआ है जैसी वृद्धि वो भी तदाकार हो जाती है वो भी वैसी ही हो जाती है तो उसको वो संवेदन हो जाता है ये प्रति या संक्रमण भाष्य देखिए अपरिणामी नहीं भोक्त शक्ति जो भोक्तिक शक्ति है वो अपरिणामी बदलाव नहीं होता है उसको अप्रति संक्रमा चाहिए संक्रमण नहीं करती बाहर नहीं जाती है परिणामी अर्थ है उसमें भूल हुई हुई मिल गई है जैसे कि उसमें पहुंच गई है तथवृत्ति मनुपता उसकी चित्त की जो वृत्ति है उसी के अनुसार यह भी हो जाती है बुद्धि वृत्ति और उसका उसका मतलब बुद्धि बुद्धिवृत्ति का कैसी है बुद्धि बुद्धिवृत्ति जो कि प्राप्त चेतन उपग्रह रूप वाली है जिसमें चेतना जैसे प्राप्त हो गई है चेतना वैसे तो आत्मा में थी लेकिन बुद्धि में चित्त में भी जैसे कि चेतना आ गई है तो जिसने चेतना को प्राप्त कर लिया है ऐसे उपग्रह स्वरूप वाले उसको जैसे उपकृत कर दिया गया उसको कर दिया गया है चेतना से जैसे कि उसमें बिजली का करेंट छोड़ दिया गया किसी ऐसे चेतना के द्वारा जिसको उपकृत किया गया उपग्रहित किया गया चेतना जैसा उसमें डाल दिया गया ऐसी उस बुद्धिवृत्ति के अनुकारी मात्रता उसके अनुकरण वादी बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा और बुद्धि में जैसी वृत्ति है चित्त में जैसी वृत्ति है उससे अविशिष्ट यानी बिल्कुल वैसी ही ज्ञान वृत्ति राख्याय थे ज्ञान की वृत्ति भी कही जाती है पहले भी आया था बुद्धिवृत्ति और ज्ञान वृत्ति बुद्धिवृत्ति चित्त में स्थित वृत्ति है आत्मा में उतरा हुआ होता है तो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दर्शन जैसी वृत्ति है वैसा ही आत्मा में भी बोध होगा तथा चौक लोग कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो कहां रहता है उसके लिए यहाँ पर वो कौन सी गुफा है जहाँ की शाश्वत ब्रह्म रहता है शाश्वत ब्रह्म रहता है तो उसके लिए पहले निशे न पाता ना। वो गुफा पाताल नहीं है नीचे जहां पर वो शाश्वत रहता है। रहता तो है लेकिन वह मिलता नहीं नमगिरी ना पर्वतों के विवर यानी गुफाएं भी नहीं है जहां पर की वो अंदर छुपा हुआ बैठा है।, है तो गुफा के अंदर गुड़ है निहित है लेकिन वो पाताल भी नहीं है और पर्वत की गुफाएं भी नहीं वहां अंधकार और नहीं कोई अधिकार है कि अधिकार अंधकार कहकार के अंदर उसका वहां गई पर हो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो ब्रह्म शाश्वत रहता है फिर वो कहाँ रहता है तो गुहा यश्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम वो गुहा जहाँ पर ये शाश्वत ब्रह्म निहित है स्थित है जहाँ में वो प्राप्त होता है वो कहा है बुद्धि वृत्ति बुद्धिवृत्तिक अवशिष्ट कवयोगी लोग दृष्टा लोग जो जानते हो बुद्धि वृत्ति से अवशिष्ट होता है, है वैसा ही होता है है यानी बुद्धि रूपी के अंदर वो रहता है। वहां पर स्थित माना गया अंदर माना गया बुद्धिवृत्ति अवशिष्ट कवय वेदय आगे अतश्चित अभ्युपक और इसके पर ये भी स्वीकार किया जाता है चित्त के बारे में ही और आगे कह रहे हैं सूत्र दृष्टि से भी उपरक्त होता है द्रष्टा कौन है आत्मा दृश्य कौन है अन्य वस्तु के विषय तो चित्त जो कि दृश्यों से भी उपरत होता है जुड़ता है संलग्न होता है लिप्त होता है और आत्मा से भी जुड़ता है दोनों से तो और दृश्य दोनों से जो उपरक्त होता है, ऐसा है सभी अर्थ वाला है दोनों के लिए वही भेदता है बाहर की चीजें भी जानता है और भी भी जानता है। है। की जनाता है, अंदर की चीजें भी वो जनाता है भाष्य मनोही मंतव्य मन अर्थ है न उपर मन कैसे उपरक्त होता है मंतव्य अर्थ के रूप में मंतव्य मतलब जिसको अमरन करना है जिसको जानना है उसकी दृष्टि से कि जिसको मैं को जानना है उससे वो उपरक्त होता है तत्व च विषयत्षय विषयना पुरुषेना है ना आत्मीय्या और वो स्वयं जो है विषय होने से स्वयं भी विषय बनता है वैसे तो बाहर के विषय रहते हैं लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो भी कभी अपना विषय बनता है तो तत्व च विषयत्पात स्वयं विषय विषयी न पुरुष विषय वाला जो है पुरुष आत्मा उसका वो विषय बनता है आत्मिक या तृत्य अपने पन की वृत्ति से अभी संबद्ध उससे युक्त होता है आत्मा की वृत्ति से संबद्ध होता है तदय चित्तमेव दृष्टि दृश्यों का तो यही जो चित्त है वो दृष्टा से भी उपलब्ध होता है और दृश्य से भी उपलब्ध होता है इसलिए सर्वार्थम विषय विषयी निर्भाषण विषय का भी निर्भाष करता है यानी वस्तुओं का भी जनाता है और विषय यानी आत्मा है उसको भी जन्मता है दोनों का करता है। चेतना अचेतन स्वरूप चेतन अचेतन स्वरूप विषयात्मकम अभी अविषयात्मकम इव अचेतनम चेतनम इव स्फिक मणिकल्पम सर्वाथम इतुच्चते और ये चेतन अचेतन के स्वरूप से हो जाता है। आत्मा को जानता है तो आत्मा जैसे चेतन स्वरूप वाला खुद हो है और जब अन्य जड़ वस्तुओं को जानता है तो उन जैसे स्वरूप वाला हो जाता है समापत्ति वाली बात चेतन और अचेतन स्वरूप होता है चेतन के स्वरूप जैसा भी बन जाता है और अचेतन के स्वरूप जैसा भी बन जाता है और क्या होता है विषयात्मक अविष्यात्मक वैसे वो विषय होता है आत्मा का विषय हमेशा चित्त ही होता है लेकिन फिर भी वो अविषय जैसा जैसे की वो विषय बन ही नहीं रहेगा विषय होता हुआ भी विषय जैसा नहीं दिखता प्रमेय होता हुआ भी प्रमेय जैसा प्रतीत नहीं होता है अचेतन चेतन ही होते भी भी वो चेतन in जैसा दिखाई देने लगता है स्वटिक मणिकल स्वटिक मणि के समान होता है स्वटिक मणि में जो चीज पास में आती है वैसा ही रंग उसमें आ जाता है बाह्य विषय आएगा तो वो फिर से जाएगा और आत्मा पास में आएगा तो उससे भी उपलब्ध हो जाएगा इन पंक्तियों से वो बात की जो आत्मा का प्रतिबिंब चित्त में पड़ता है उस प्रतिबिंब को फिर आत्मा जानता है इस तरह आत्मा का बोध होता है लेकिन वो प्रतिबिंब कैसा होता है बाहर की हम चलो मान लेते हैं शब्द इस पर है लेकिन आत्मा का भी कोई स्वरूप जो भी है जिस भी तरह निराकार है उस रूप में भी कुछ ना कुछ उसकी छवि चित्त में आ रही है और उस चित आत्मा देख रहा है जैसे हम दर्पण को देखते हम दर्पण के सामने जाते हैं तो दर्पण हमें दिखा देता है ऐसे ही आत्मा चित्त में अपने को देखता है चित्त के माध्यम से अपने को देखता है, में में तो है। चित्त क्योंकि मणिकल्पम सर्वार्थ विद्युत उसको सर्वार्थ कहते हैं क्योंकि बाहर के विषय के अनुरूप भी को बन जाता है और अंदर के विषय के स्वरूप अनुरूप भी बन जाता है तो तद अने चित्त सारूप्य भ्रांत चित्त के इस सारूप्य से बहुत लोग भ्रांत हो जाते हैं चेतन अचेतन अचेतन होते हुए चेतन जैसा दिखता हैतन है ऐसा कह देते हैं आज भी यही होता है आज भी बहुत से लोग यही बोलते हैं मन है बस मन ही चेतन है अलग से वो चेतन मानने की जरूरत क्या है बस इतना जो भी कुछ कहते हैं स और कुछ है ही नहीं तो उस समय भी ऐसा लोग मानते थे चित्त आत्मा नहीं है बस उसी को ही मान लेते तो वो इतना हुआ है पृथक प्रकित नहीं होता अपर चित्त मात्र इनम सर्वम कुछ लोग मानते हैं कि जो सब कुछ है जो तो बाहर का भी दिखाई दे रहा है ये भी चित्त मात्र है विज्ञान मानता बाहर वास्तव में नहीं है केवल ज्ञान साहब एवं जैसा जैसा ज्ञान है बस वैसी वस्तु वास्तव तो में बाहर वस्तु नहीं है ऐसे कहते हैं कि चित्त ही तो है, चित्ते ही सब कुछ है वास्तव में नहीं। और जैसा कहते हैं, जैसा चित्त है वैसे मात्र सर्व नास्तिक सकारो लोकाहित है और सकारो इनके भी जो कारण है महा गोत्तर मात्र अनुकंपनिया वो तो अनुकंपा के दया के पात्र है दया के पात्र उनके प्रति दया रखनी चाहिए गुस्सा करना चाहिए उनके अनुकंपनिया से अकस्मात क्यों अस्थि ही तेषा भ्रांति बीजों उनकी भ्रांति का बीज क्या है भ्रांति का, का कारण क्या है सर्व रूपाकार निर्भाषम चित्तमति चित्त जो है वो सभी रूपों के आवास वाला हो है सब रूपों जैसा हो जाता है बन तो बंतो जाता है इस तो के समग, लेकिन इसमें मतलब नहीं नहीं में, लगी हुई है उस समय में जो प्रजय अर्थ है जानने योग्य अर्थ है प्रतिबिंबी भूत है वो प्रतिबिंब के रूप में रहता है उसकी परीक्षा ही वहां पर रहती है प्रतिबिंबी भूत है वो तस्या आलमीभूत और उतंबनीभूत प्रतिबिंबी प्रतिबिंबी भूत तलंबनीभूत आलमनीभूताने सेथको प्रतिबिंबी सामने प्रज्ञ प्रत्यो अर्थ प्रतिबिंबीभूता वो प्रतिबिंबी और तरह आलंबनीभूतवादंबनीभूत कुछ जो के में आ रहा है है चित्त का जो आनंद इसलिए वो कन्या है क्योंकि आनंद जिसका लिया जा रहा है वो चित्त से भिन्न होगा वो कन्या ही है तो आज का पाठ इतना ही